आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 ब्रह्म सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस कुमार जी जिनको हमने काफी एपिसोड्स में सुना साइको निरोबिक में सुना मुद्राओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर कैसे असर करता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सरल शब्दों में उन्होंने बताया है तो आइए आज जो एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देंगे क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें रेडियो के माध्यम से दे नहीं पाएंगे और ये एक इंट्रोडक्शन के रूप से ही आप इस चीज़ को सुनिए और इसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी हिपनोथेरापिस्ट के पास जाकर ही ले सकते हैं और अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन इसमें क्या होता है क्या फायदा है कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको सुनाएंगे तो आप सभी की तरफ से एस कुमार जी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एस कुमार जी मैं जानना चाहूंगा जैसे आपने बताया कि हिप्नो आप करते हैं तो ये हिप्नो है क्या चीज कब से इसकी शुरुआत हुई कैसे ये लोगों के तक पहुंचा बड़ा अहम सवाल आपने पूछ लिया है इसकी शुरुआत तो कई हजारों साल पहले से लेकर के इसका उल्लेख वेद शास्त्रों में भी आता है अच्छा। इसके बारे में आपने कई ऋषि मुनियों को भी देखा होगा करते हुए लोगों को अगर उनके पास में कोई अपनी तकलीफ लेकर के आया है तो उसकी ये तकलीफ इस जन्म में किसी कार्मिक अकाउंट के जरिए है तो उन्हें साक्षात्कार करके उन्हें ट्रांसमिशन दिखा करके उन्हें वो बताया है कि भाई तुमने ऐसा ऐसा काम किया है ऐसी ऐसी गलती की है ऐसा तुमने कार्मिक अकाउंट बनाया है जिसके कारण तुम्हें अभी ये तकलीफ है तो इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी और इसके प्रैक्टिकल भी बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने किया है हु. मिसाल के तौर पर शिरडीकर साई बाबा ने भी आ, ऐसे कुछ इंसिडेंट थे ऐसे प्रसंग थे जिसके समय पर उन्होंने किसी को बताया कि भाई तुम्हें यह पोलियो क्यों हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने ज़मींदार थे और बहुत अपने ताकत के ऊपर भरोसा था और गरीबों को और गरीब किसानों को जो कर्ज नहीं दे सकते थे उन्हें लातों से मारा है ये सब तो ये एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात जो है वो हिप्नोथेरेपी के जरिए दिखाने का या महसूस कराने का जो एक प्रोसेस है उसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं और ये हिप्नोथेरेपी फिर बाद में एक ये एक्चुअली एक विज्ञान है ये एक साइंस है और इससे एक प्रॉपर रूप भी दिया गया है विदेशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज होते हैं बड़ी गहरी रिसर्च इसके ऊपर हो गई है हैदराबाद में आप हम सभी को एक गर्व होना चाहिए कि एल आर ए यानि लाइफ रिसर्च एकेडमी है और बहुत ही पहुंचे हुए हिपनोथेराफिस्ट डॉक्टर न्यूटन उसको चला रहे हैं और जिन जिन भाई बहनों ने वहां जाकर के ये कोर्स किया है तो सभी वहां से सेटिस्फाई होकर के आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो सेल्फ हिप्नोसिस या दूसरों के लिए हिप्नोथेरेपी वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग हैबिट्स होते हैं या जो हमारा संस्कार होते हैं क्या इस हिप्नोटेरेफी का प्रोसेस में जाने के बाद कुछ ऐसी विधि से क्या उनके संस्कार बदलाव हो सकते हैं या फिर उनके जो हैबिट्स है वो बुरे आदतें हैं जैसे मान लो सिगरेट पीना हो शराब पीना हो गुस्सा करना हो ये सारे क्या चेंज होते हैं और कितने समय में चेंज होते हैं बहुत अच्छे वेरी गुड क्वेश्चन थोड़ा सा इसे एक कदम पीछे ले जी के जाते जी कि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमने पहले साइकोन्यूरोबिक की भी बात की मेडिटेशन की बात की मुद्राओं की मुद्राओं बात की, की बात तो बात ये सब हमारा एपिसेंटर जो है इसका हमारा मुद्दा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है कि बीमारियां हैं या बीमारियों को कैसे ठीक करें ये क्यों होती हैं बीमारियां हम शुरू से लेकर के इस मुद्दे को पकड़ कर चल रहे हैं तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए भी हम उसी मुद्दे को ले के चलेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि केस में किसी को ये पता नहीं होता है कि उसकी तकलीफ किस वजह से है उसे कोई ऐसी तकलीफ हो रही है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रही है या स्वभाव के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन किसी के साथ में मेल जोल नहीं रखना बिल्कुल अलग ही डायमेंशन पे हैं। ऑफिस में भी कोई उन्हें लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये किस वजह से है इस दुनिया में ऐसी कोई गोली इंजेक्शन निजात नहीं हुआ है जो किसी के स्वभाव या संस्कार को बदली कर सके जी अब ये स्वभाव और संस्कार ये क्यों किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे हैं और किसी को अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण बहुत तकलीफ आ रही है समाज में उसको ठीक ढंग से स्वीकृत सुरीकृ, स्वीकृति नहीं मिल रही है ये पता करने के लिए हिप्नोथेरेपी करना बहुत जरूरी होता है और वो एक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम एक व्यक्ति की चेतना को अब मेरे एक एक शब्द को माइंड कीजिएगा चेतना को यानी कॉन्शियसनेस को हम उसे पीछे की ओर लेकर के जाते हैं कि इनके साथ में ऐसा क्या हादसा हुआ है क्या कर्म इनके साथ में ऐसे हुए थे जिसके कारण ये शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है उसका मन और बुद्धि के साथ साथ में जो संस्कार है जो इम्प्रेशन है तो वो इम्प्रेशन के कारण वो इस तरीके से अभी इनका लाइफस्टाइल हो गया है उनकी पर्सनैलिटी वैसी बन गई है उनके संस्कार वैसे बन गए हैं मिसाल के तौर पे किसी किसी को किसी चीज़ से डर लगता है जैसे दिल्ली में हमने एक हिप्नोथेफी किया था तो एक एयरलाइन के पायलट थे उन्हें बर्फ से बड़ा डर लगता था दूसरी चीज उन्हें पायलट बनना है वो चार या पांच साल की उम्र से लेकर के उन्होंने एक जिद पकड़ ली थी अपने घर में जबकि वो एक किसान घर के थे और उनके घर वाले यही ताजब करते थे कि भाई ये किसान का बेटा हो करके या एक बहुत ही छोटे से लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला हो करके ये इतनी जिद के मुझे पायलट ही बनना तो क्यों हिप्नोथेरेपी में पता चला था कि पिछले जन्म में भी वो पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में थे उन्होंने एक लड़ाई में जैसे इंडो चाइना वॉर है उसमें उन्होंने पार्ट था उनका फिर वहाँ पर उनको चाइनीस सोल्जर्स ने कैप्चर किया था और बर्फ में उनको कपड़े उतार करके और फिर उनको जो यातनाएं दी उनके जो तकलीफ़ें दे दे करके उनको उनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय पर आत्मा ने वो संस्कार अंदर रिकॉर्ड हो चुका था उस बर्फ़ के अंदर कैसे बुरी तरह से मुझे तकलीफ़ें दे दे करके मारा जा रहा है वो ले करके यहाँ आ गया, गया। प्लस कुछ समय पहले ही वो प्लेन उड़ाते उड़ाते वहां पर उसका प्लेन को शूट किया था और वो पैराशूट से निकल गए थे बाहर ना और... तो तो वो, या वो ये आत्मा ले करके ले के। आगे चलती है उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ करके जाता है जन्म बदली हो जाता है कुदरती नियम अनुसार एक पर्दा आता है दो जन्म के बीच में लेकिन कुछ धुंधली सी यादें धुंधली से कहो थोड़ा और अच्छे तरीके से वो वो वो वो यादें रह जाती हैं हैं तो तो अगले जन्म में तकलीफ तकलीफ देती जब तक कि उसका स्पष्टीकरण ना हो तो वो देते ही रहती है। आपने कई कई जगहों पर ऐसा सुना होगा आपको अनुभव भी होगा कि कईयों को बड़े स्पष्ट रूप से अपने पिछले जन्म की बातें याद थी और उन्होंने जा करके अपने रिश्तेदारों को पहचाना नाम से बुलाया सारी चीजें वहां पर बताई कि ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है सारा प्रूफ देकर के उन्होंने बताया तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एज रिग्रेशन इसमें दो चीजें आती हैं एक तो होता है सेल्फ रिग्रेशन कि हम अपने आप को भी रिग्रेशन दे करके और सेल्फ रिग्रेशन के अंदर में एक प्रिंसिपल आता है उसको कहते हैं थिंक बिफोर थिंकिंग कि आप सोचने से पहले सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ मैं क्या सोचने वाला इसको कहते हैं हैं, सेल्फ और जब हम दूसरे किसी को करते हैं, तो उसमें ये दो बातें आती है एक को कहते हैं एज रिग्रेशन और दूसरा होता है पास रिग्रेशन तो एज रिग्रेशन के अंदर कई एक केसेज में ऐसा देखा गया कि बच्चा बहुत छोटा सा है छह महीने का है एक साल का है डेढ़ साल का है घर में कोई बहुत बढ़िया बड़ा हादसा हो गया या उसके माँ पिताजी के बीच में कुछ रिलेशन ठीक ना होने के कारण कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो गया वो बच्चा अभी चेतन मन से समझ नहीं सकता लेकिन अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग हो गई है दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा या कुछ भी चीज़ें हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके उसके कॉन्शियसनेस पे आकर के उसके पर्सनैलिटी के अंदर आना शुरू कर देता है उसके व्यक्तित्व में आना शुरू कर देता है वो उसी लड़ाई झगड़े वाले नेचर का बन जाता है तो उसको बचपन में ले जा करके फिर वही चीज उसको दिखा करके फिर उसको डेल्टा हीलिंग दे करके उसको वाइपआउट किया जाता है या कई बारी जैसा हमने अभी बताया था कि वो पायलट का केस था या और भी बहुत सारे, बहुत सारे केसेस हैं हाँ। तो ऐसे हम जब पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी लाइफस्टाइल वहां पर क्या थी और क्या हादसा इनके साथ में हुआ था जिसके कारण एक लेप शेप या इम्प्रेशन पड़ गया है और वो सबकॉन्शियसली उन्हें उस दिशा में ही लेकर के जा रहा है उन्हें वो तकलीफ दे रहा है या फिर उस इंटरेस्ट की ओर लेकर के जा रहा है तो इसका एक बहुत ही ये भी एक तरह का डायग्नोसिस है तो ये डायग्नोस करना पड़ता है कि ये कहाँ से आया और फिर कुछ वैसे तरीके होते हैं जिसके जरिए हम उसको हील कर सकते हैं जैसे उसको डेल्टा हीलिंग बोलते हैं तो इस डेल्टा हीलिंग के जरिए उनके उस बुरे इम्प्रेशन को बुरे लेप शेप को या अच्छे को तो उसे परिवर्तित करके ताकि इस जन्म में इस जिंदगी के अंदर उन्हें उसकी तकलीफ ना हो तो ये बड़ी लंबी मेथोडोलॉजी है लेकिन बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके की ये भी एक विज्ञान है जिसको कि हमारे ही ऋषि मुनियों ने लिख करके गए हैं वेदशास्त्र बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि कुछ बातें हमारे समाज में आती हैं कुछ बातें हमारे समाज के बाहर भी हो सकती हैं लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले दोस्त ये सब एक विज्ञान है एक साइंटिफिक मेथड है इसको समझने के लिए शायद आपको थोड़ा और टाइम लगता लग सकता है क्योंकि हर चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से जब समझने की कोशिश करते हैं तभी हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते हैं या कर सकते हैं तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम यश कुमार जी से करेंगे लेकिन अभी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 रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान तू ना जाने आस पास है खुदा एगा दर मेरा उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइन्टी पॉइंट ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एस कुमार जी से जो साइकोनरोबिक और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और मुद्राओं के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमने इनसे सुनी थी और अभी हमने देखा कि किस तरह से हिप्नोथेरेपी काम करता है कैसे हमारे स्वभाव संस्कारों को बदलने का एक टेक्निक है जहाँ पर वह सारी बातें हमको पता चल जाता है और एक डेल्टा हीलिंग जो उन्होंने शब्द यूज़ कर दिया मेडिकल शब्द है और इन चीज़ों के माध्यम से जो है हम अपने स्वभाव या संस्कारों में काफ़ी बदलाव महसूस करते हैं और एक नया लाइफ जीने की शुरुआत कर सकते हैं यश कुमार जी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जैसे दूसरों के बारे में बताया कि एक मिलिट्री मैन के बारे में बताया एक बच्चे के बारे में बताया तो मैं चाहूँगा कि आप दूसरों को हील करते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने एक्सपीरियंस आपने अपने कुछ स्वभाव संस्कारों में बदली किया या कुछ आपको मोटिवेशन मिला आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये ये ये सवाल पूछ करके मुझे थोड़ा अपने खुद के के बारे में बोलने का चांस दिया। ये देखिए ये भारत देश देश जो है न, ये देश ऐसा है ना, ऐसा तरफ सारी दुनिया देखती हूँ क्योंकि फिलॉसफी कहो आध्यात्म कहो इसमें जितना धनी हमारा देश है इतना दूसरे देश उतना नहीं है हमारे देश के अंदर हर तरह की विद्या हर तरह का विज्ञान आपको मिलेगा हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों का आविष्कार करके दुनिया के लिए देकर के गए हैं आपको ये बताऊं कि मेरा जब जन्म हुआ था नहीं, नहीं। ये जो जन्म हुआ था तो जैसे आम तौर पे सभी माँ बाप उसके जन्म की तारीख और समय लेकर के जाते हैं और ज्योतिष से पूछते हैं कि भाई क्या नाम है और क्या उसके आगे का जीवन रहेगा ऐसा तो ये एस्ट्रोलॉजी uh, या एस्ट्रोनॉमी या ये ज्योतिष शास्त्र या और भी कई चीजें हैं हमारे देश के अंदर जो इन चीजों को समझ नहीं सकते हैं वो इन्हें अंधविश्वास या बकवास कहते हैं और जब कोई इसके अंदर जाकर के देखे तो उन्हें पता चलेगा कि ये तो अच्छा खासा एक बहुत बड़ा विज्ञान है तो पहले ऐसे ज्योतिष थे कि जिन्हें कैलकुलेशन्स से गणित के आधार से उन्हें पता चलता था हल्का सा कि जो अभी जन्म ले चुका है बच्चा अर्थात वो आत्मा इस छोटे से शरीर में आई है पीछे इसका जन्म कैसा रहा होगा तो उस ज्योतिष ने तुरंत ही बताया पिताजी को कि थोड़ी से उन्होंने 10-15 मिनट कुछ कैल्कुलेशन्स किए और उन्होंने बता दिया कि आपके घर में एक तपस्वी एक ऋषि मुनि आ गया है और कई जन्म उसके वैसे हुए हैं उन्होंने बस वैसा के वैसा स्वीकार लिया कि ठीक है आ गया आ गया और मुझे मेरे बचपन के बारे में याद आता है हमारा काफी बड़ा बड़ा परिवार था तो सभी जैसे एक कमरे में बैठे हैं तो अकेला दूसरे कमरे में चुपचाप बैठा रहता था माँ आकर के पूछती है तू क्यों अलग अलग से बैठता है क्यों अकेले बैठता है तुझे क्यों शांति पसंद है सबके साथ में क्यों नहीं बैठता था तो मुझे वो उसका जवाब नहीं था लेकिन इतना था कि बचपन से लेकर के हम एक एकांत में चुपचाप और शांत बैठता था और आमतौर पे जैसे बच्चे कुछ खेलते हैं मौज मजा मस्ती करते हैं बदमाशी करते हैं हमने कभी नहीं किया बचपन से लेके बहुत ही शांत और सरलता वाला जीवन रहा और एक बहुत छोटी उम्र से हमने भगवान को खोजा हमने चर्चेस में गए दस साल तक वहाँ पर मासज अटेंड किए इबादत भी की हमने बहुत समय तक इबादत की फारसी भाषा में मंत्र या प्रार्थनाएं हमने याद कर ली थी हिंदू धर्म में जैसा था वैसा चल ही रहा था लेकिन मेरा दिल ये बोलता था कि जैसे हमें कराया जाता है भगवान के बारे में जो विधियां हमें सिखाई जाती हैं जो रिचुअल्स हमें बताए जाते हैं भगवान इससे बहुत ऊंचा है ये तो बहुत छोटी सी मर्यादाएं हमें दिखाई जा रही है तो वो भगवान की उस ऊंचाई को ढूंढने का कार्य कितने साल चला कितने फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ी स्वामी विवेकानंद को बहुत गहराई से पढ़ा आखिर में एक दिन आया जब हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो फाइनल ईयर में थे तब जाकर के मुझे एक जगह प्रदर्शनी दिखाई दी प्रजापिता ब्रह्मा के तरफ से. नहीं, नहीं। तो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जैसे पब्लिक जा रही थे हम भी चले गए तो पहला ही पहला चित्र था जिसमें के परमात्मा का परिचय दिया गया और वहां पर जिस तरीके से परमात्मा का परिचय दिया था तो उसने मुझे बड़ी एक संतुष्ट एक अंदर एक तासीर जैसी महसूस हुई उसके बाद में स्व की पहचान बताई कि, अच्छा हाँ ये। कि ये तो जल जाना है, है खत्म हो जाना है फिर और आगे बढ़ते रहे तो करीब करीब नब्बे प्रतिशत सवालों का जवाब मिल गया था जो कि कितने साल से मुझे तकलीफ दे रहे थे तो ये जो है ना बाकी दूसरों को क्यों बेस्ट इंटरेस्ट नहीं था मुझे ही क्यों इसमें इंटरेस्ट था मेरे उम्र के लोग तो बहुत कुछ बदमाशी और मटर और गिल्ली डंडा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खेलते थे पतंग उड़ाते थे सब कुछ लेकिन मुझे बचपन से उन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तो ये दर्शाता है ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ है कि सच में मेरे पिछले कई जन्म ऐसे तपस्वी या ऋषि मुनि के रहे हैं जिसने कि मुझे ये सिर्फ प्रेरणा ही नहीं लेकिन मुझे वो दिशा दिखाई बचपन से लेकर के मुझे इस जन्म में भी ऐसा ही रहना है तो समझने की बात ये है कि जो इस शरीर के अंदर चैतन्य सत्ता है उसका एक जन्म नहीं उसके कई जन्म होते हैं शरीर बदली करके आत्मा जन्म लेती रहती है और जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट होते हैं या उस लाइफ का हल्का फुल्का इंप्रेशन या बड़े रूप का इम्प्रेशन अगले जन्मों में आते रहता है जैसे हमने एक जगह देखा था एक डॉक्टर पति पत्नी थे लेकिन उनके बेटे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एमबीबीएस में उसको तो एक कमर्शियल आर्टिस्ट बनना था, तो ये सब चीजें हम बड़े हल्के में लेते हैं लेकिन ये सब बातें जो हैं ये अगर हम थोड़ा सा सीरियसली लेकर के देखें बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे अपने हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली हेल्थ से रिलेटेड हम सॉल्व कर सकते हैं हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तू कैसे डॉक्टर नहीं बने बनना ही पड़ेगा <laughs> अरे आप ये <laughs> तो सोचो कि पिछले जन्म में वो डॉक्टर नहीं था <laughs> वो वहाँ आर्टिस्ट था या कोई संगीतकार था या कुछ भी था तो आपके घर के अंदर उपद्रव नहीं होगा आप बोलोगे हाँ नहीं अगर इसका इंटरेस्ट उसमें है आप उसको आगे भेज सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने जो है अपने सेल्फ इफ्नोसिजम करके जो है अपने आप को पहचाना और अपने आप को जाना तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से एक नया मोड़ देता है बस जरूरत है कि उस दिशा में चिंतन करने की उस उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको जागृत अवस्था में रहना होगा तो वो सारी चीज़ें जो है चिंतन की बात होती है और हम लोग भी अपना चिंतन करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक हम अपने बारे में कभी सोचते नहीं हमें फुर्सत भी नहीं होती हमारा लाइफ स्टाइल इस पे क्या सोचना <laughs> कई बार ये बात होती है तो किसी ने कहा कि भाई अपने आप को जानना है अपने आप को समझना है तो बोले ये क्या चीज़ है <laughs> क्योंकि हमारा जो पूरा डायवर्शन है मटीरियल वर्ल्ड की तरफ हो चुका है जिसके वजह से हम इन चीज़ों को सुनते भी है तो थोड़ा सा एकवर्ड लगता है और कभी इनके बारे में किसी ने हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं दिया इसलिए शायद इन सभी चीज़ों को हम लोग उस से नहीं लेते जितना हम किसी मोबाइल को खरीदना हो तो हम लोग दस बार सोचेंगे कि कौन सा मोबाइल कौन सा वर्जन कौन सा इसमें क्या फीचर्स है कितनी अच्छी तरह से हम उसके बारे में डिफाइन कर पाते हैं सोच पाते हैं तो वही चीज़ें मैं अगर अपने बारे में कभी सोचना शुरू कर दूँ मैं कौन हूँ मेरी संस्कार क्या है मेरा रूप क्या है मेरा अस्तित्व क्या है मैंने कितने जन्म इस भारत देश में लिया ये सब शायद मेरे ख्याल से हम लोग कभी कभी मुश्किलात इन चीज़ों को कर पाते होंगे और आपने इन चीज़ों को किया और बहुत ही अच्छी तरह से आपने गैस किया कि आप पिछले जन्म में भी एक संत थे और उसी के संस्कार आपके अंदर थे और आपने उस चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जिबिशन के माध्यम से जब ये ज्ञान आपको मिला तो आपको फिर से वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होते गए और आपने उन चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ा और अपने जीवन में इसको संजोया तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक्चुअली मैं इसकी विधि थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा टाइम बहुत कम है कितना टाइम लगता है अगर कोई व्यक्ति इन चीज इन चीज़ों को सीखना समझना चाहता है या हीलिंग करना चाहता है अपने आप को हील करना चाहता? अच्छा किसी को कोई तकलीफ है और अगर वो हील करना चाहते हैं तो पहले हम आ, स्टेप्स होते हैं तर, उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं पहले उनको साइकोन के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं और अगर वो एनर्जी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और कई बार ऐसा पता चलता है कि इनके जो बीज हैं या जड़ हैं वो बहुत पीछे हैं हुँ, हुँ, हुँ. ये सिर्फ महज एक मेडिटेशन से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको हिपनोथेरेपी के अंदर उनको पासलेव प्रग्रेशन के लिए उनको सजेस्ट किया जाता है फिर उसके लिए दिन तारीख मुकर की जाती है उस समय पर उन्हें कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई आप किस तरह का खाना खा करके आओ थोड़ा सा हल्का रहना है घर से भी आप आएँगे तो शांत स्वरूप रहना है आप किसी तरह की टेंशन नहीं होना है उनको बुला करके फिर सेशन शुरू होता है उसमें उनके मन को एकाग्र किया जाता है हिप्नोथेरेपी के अंदर मेनली होता क्या है जैसे अंधविश्वास है लोगों को पता नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं कि एक नशा जैसा या फिर उनको किसी तरीके से एक सबकॉन्शियसनेस में या अनकॉन्शियसनेस में लेकर के जाते ऐसा नहीं होता है हिप्नोथेरेपी के अंदर मन को एकाग्र किया जाता है उन्हें कमांड देते हुए यानी हम अगर हिप्नोथेरेफी कर रहे हैं तो उन्हें उस तरीके से बातचीत करके उनका इंटरव्यू लेकर के उनकी कमज़ोरी क्या है उनकी स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं वो सब चीज़ें उनकी लेकर के फिर उसके बाद में उन्हें कमांड देते हुए उन्हें एक ऐसे दौर में ले कर जाते हैं जहाँ पर कि उनका मन एकाग्र होता है सिर्फ एकाग्र ही नहीं होता है दो एकाग्र हो जाता है और उसके बाद में जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी जो तकलीफ है उसके जड़ में अब तुम्हें हम ले के जा रहे हैं वहाँ ले जाकर छोड़ दिया जाता है फिर वो खुद बताते हैं कि अरे हाँ मैं फलाने जगह पहुँच गया हूँ वहाँ पर ये है ये है मेरे साथ में ये हो रहा है मेरे को कोई लोग मार रहे हैं तो वो खुद फिर अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो हिप्नोथरेपी के अंदर हम मन को एकाग्र करते, करते, करते हैं और उन्हें एक उस चौराहे तक लेकर के जाते हैं जहाँ से कि वो खुद अपनी तकलीफ को ढूंढ करके बताते हैं फिर उसको हील कैसे करना है उसके अंदर हम फिर से उसको बीच में आते हैं और फिर उन्हें डेल्टा हीलिंग देकर तो के या पॉजिटिव इमोशंस के जरिए उनको हील कर देते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोसेस है टाइम जरूर लगेगा लेकिन इन चीज़ों को जो है हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक और खुद यश कुमार जी ने 200 से 300 लोगों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया है काफ़ी लोगों को इसका पूरा अच्छी तरह से रिजल्ट मिला हुआ है और वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस है तो इस तरह से हम जो हैं अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते या स्वभाव संस्कार से अपने आप को संतुष्ट फील करें आप जिस जगह पर हैं जैसा है जो भी सरकमटेंस आपके हैं वहाँ पर आप अपने आप को मैनेज करके बहुत ही अच्छी लाइफ सकते हैं वो जो है इन चीजों के माध्यम से हो सकता है और बहुत ही नेचुरल रूप से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं इसमें कोई जादू टूना या फिर जो बाबाओं की जो बातें हम लोग करते हैं वैसा कुछ भी नहीं है तो चलिए हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए एस कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को फिर से हम जाते जाते यही कहेंगे बी हैप्पी एंड बी हेल्दी क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बी हैप्पी आप सभी से कहना चाहूंगा अगर कोई बात हो या कुछ पूछना हो तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे तो हम लोग आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उस तरह से फिर आपको जो है रिप्लाई करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मार्त वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो जीवन तुमने दिया है संभाले तुम Elaa? जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुम तुम भलाई करे हम ना किसी की बुराई करे इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन नो से नहारेंगे हम तुमको हमेशा पुकारेंगे हम अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुम। लोगे तुम छाया कहीं तो कहीं धूप है है नाम कितने कई रूप है जोर उठे कभी तो मना लोगे तुम हम जोर उठे कभी तो मना लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम